गीता तत्वचिंतन न लभनते ब्रह्म निर्वाणम दो बाह्य विषयों के प्रति अनासक्ति तथा ब्रह्म में स्थिति दोनों अवस्थाएं एक बाह्य स्पर्शी सशक्तात्मा विंदत्यात्मनित सुखम सब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षय मशनु बाहरी विषयों के स्पर्श के प्रति जिनका अंतकरण आसक्ति से रहित है वह अपने भीतर जिस सुख को प्राप्त करता है उस अक्षय सुख का अनुभव ब्रह्म योग में स्थित रहने वाला पुरुष भी करता है पूर्व श्लोक में प्रिय और अप्रिय से अछूता रहने की बात कही कौन इस प्रकार अछूता रह सकता है वह जिसका अंतकरण बाह्य विषयों के उपभोग की ओर न जाता हो जिसके मन में विषयों के लिए आसक्ति भरी होगी वह कभी प्रिय अप्रिय के द्वंद से उबर नहीं सकता प्रिय लगने वाली वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति उसके मन में खिंचाव रहेगा ही तथा अप्रिय वस्तु और व्यक्तियों के प्रति द्वेष बुद्धि भी होगी ऐसी दशा में वह कभी भी यथार्थ सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा पर जो साधक अपनी साधना के फल फलस्वरूप अपने को बाहरी विषयों की आसक्ति से मुक्त रख सकता है वह अपने ही भीतर ऐसे सुख का अनुभव करेगा जो अक्षय अच्छा है विषयों की अपेक्षा से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है कुछ समय पश्चात उसका नाश हो जाता है पर जहाँ पर विषयों की अपेक्षा नहीं होती वहाँ होने वाला सुख बराबर बना रहता है क्योंकि वह अपने स्वरूप से उपजता है और स्वरूप अविनाशी है आसक्ति का उदाहरण तब मैं हिमालय में एक महात्मा के पास जाया आया करता था। वे विद्वान तो उतने नहीं थे पर उनके जीवन में सरलता और सुचिता पर्याप्त थी उनके इस गुण के कारण कई लोग उनके शिष्य बन गए थे उनमें ब्रह्मचारी और सन्यासी के अलावा गृहस्थ भी थे पुरुष भी थे और महिलाएं भी विशेष पर्वों पर उनके आश्रम में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ उपस्थित हो जाती थी मैंने लक्ष्य किया कि वहाँ के एक अंतेवासी ने भले ही त्याग का जीवन अपनाया था पर एक युवती के प्रति उसका मानसिक लगाव था जब वह आती तो वह बड़ा उल्लसित होता और जब न आती तो खिन्न हो जाता विशेष पर्व पर वह बार बार आश्रम से बाहर निकलता और देखता कि वह आई या नहीं यह बाह्य विषय के प्रति आसक्ति का नमूना है इससे बुद्धि की स्थिरता समाप्त हो जाती है वह अंतेवासी था तो निष्ठावान साधक पर उसकी आसक्ति ने उसके सुख को छीन लिया था लड़की यदि अन्य किसी अंतेवासी से बातचीत करती तो वह उद्विग्न हो जाता वह यही चेष्टा करता कि जब तक लड़की वहाँ है उसी के पास रहे उसी से बातचीत करे महात्मा जी यह देखकर चिंतित थे तरह तरह से उन्होंने उस अंत्यवासी को समझाने की चेष्टा की पर विशेष फल ना हुआ तब लड़की के पिता से कहकर महात्मा जी ने लड़की का विवाह दूर कहीं करा दिया इससे अंतेवासी को पहले तो धक्का लगा पर उसकी साधन निष्ठा और गुरुकृपा दोनों ने मिलकर उसे संभाल लिया वह इस धपके से अंतर्मुखीन हुआ और धीरे धीरे बाहर के विषयों की आसक्ति से मुक्त होकर स्वाध्याय चिंतन ध्यान जनित आनंद में डूब गया इस घटना के आधार पर प्रस्तुत श्लोक को समझा जा सकता है लड़की से मिलने से उस अंत्यवासी को जो सुख मिलता था वह क्षणिक था और वही उसके दुख का कारण भी था गुरु कृपा से उसकी आसक्ति दूर हुई तो वह अपने में डूब गया बाहर के विषयों का कोई आकर्षण उसके जीवन में नहीं रह गया यह सुख उसके लिए क्षणिक न हो नित्य हो गया तो विवेच्य श्लोक में यह बतलाया जा रहा है कि विषयों के प्रति जिसके अंतःकरण में आसक्ति नहीं है वह जिस सुख का अनुभव करता है वह अच्छा है और ऐसा ही अक्षय सुख ब्रह्म ब्रह्मयोग युक्तात्मा भी अनुभव करता है आचार्य शंकर इस शब्द पर भाष्य करते हुए लिखते हैं ब्रह्मणी योगी ब्रह्मयोग है तेन ब्रह्म ब्रह्मयोगे युक्त समाता तस्वीर व्यापृत आत्मा स ब्रह्म योग युक्तात्मा अर्थात ब्रह्म में योग को समाधि को प्राप्त होना ब्रह्म योग है ऐसे ब्रह्म योग से जिसका आत्मा यानी अंतकरण युक्त है समाहित है वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा है इसका सरल तात्पर्य यह है कि ब्रह्म योग युक्त आत्मा वह है जिसका मन उस सच्चिदानंद परम तत्व में एक भाव से स्थित हो गया है तथा जो ब्रह्मात्मक्य बोधरूप सिद्धि को छोड़ और कोई सिद्धि नहीं मानता ऐसा व्यक्ति भी उसी अक्षय सुख का अनुभव करता है जिसका अनुभव बाह्य विषयों के प्रति अनासक्त व्यक्ति करता है